भले ही उसे अदृश्य शक्ति द्वारा बहुत कमाल के टूल्स दिए गए थे लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा टूल नहीं था जिसकी मदद से विक्रांत नैना को ढूंढ सके उसने अपने डिवाइस बार को चेक किया इस वक्त उसके डिवाइस बार में टूल्स की भरमार थी लेकिन उसके काम के सिर्फ दो ही टूल्स थे जिसकी मदद से वो नैना के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा सकता था पहला तो अदृश्य ट्रैकर टूल था और दूसरा था हैकिंग डिवाइस ट्रैकर की खासियत यह थी कि इसकी मदद से विक्रांत के अंदर किसी खोजी कुत्ते जैसी सूंघने की क्षमता आ जाती थी जिसकी मदद से वो किसी भी स्मेल के पीछे पीछे चलते हुए उसने अभी कुछ दिन पहले ही मेहता सिस्टर्स के कतिल सुमेश को पकड़ा था लेकिन अब तो नैरा काफी दूर जा चुकी थी ऐसे में उसकी स्मेल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था इसके बाद विक्रांत के पास दूसरा टूल था हैकिंग डिवाइस इसकी मदद से वो नैना का फोन या उसका लैपटॉप हैक करके उसकी लोकेशन निकाल सकता था लेकिन इसके लिए विक्रांत को इंटरनेट सर्वर का इस्तेमाल करना पड़ता और अगर विक्रांत इंटरनेट सर्वर का इस्तेमाल करता तो फिर ऐसी भी संभावना है कि नैना और उसके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए और हो सकता है कि उनका खतरा और भी बढ़ जाए क्योंकि अगर नैना अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश कर रही है तो फिर भला विक्रांत उसकी पर्सनल डिटेल को पब्लिकली लाने की गलती भला कैसे कर सकता है विक्रांत को चारों तरफ से रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे ना तो उसके पास कोई टूल था और ना ही इस वक्त उसे कुछ सूझ रहा था अब इस वक्त उसकी एक उम्मीद अपने नए कोडवर्ड से थी तो उसने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट करके अपने आज के दिन के कोडवर्ड को जानने की कोशिश की विक्रांत को पता लगा कि उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में आग और तूफान शब्द मिले हुए थे जैसा कि विक्रांत को आज पानी कोडवर्ड का इंतजार था जो कि किसी लड़की के मिलने का सिग्नल होता है लेकिन उसे स्टेटस का सिंबल यानी कि तूफान मिला हुआ था कुल मिलाकर उसे कोडवर्ड से भी कोई फायदा नहीं मिला उसने अपने डुप्लीकेट टास्क को चेक किया तो पता चला कि यह टास्क आज सुबह 9 बजे ही खत्म हो चुका था और इस वक्त दोपहर हो चुकी थी ये जानने के बाद तक विक्रांत ने निराशा में अपना हाथ गाड़ी की स्टेयरिंग पर दे मारा उसे अंदाजा भी नहीं था कि डुप्लीकेट टास्क अपने टाइम से ही होगा फिर चाहे विक्रांत अपना कोडवर्ड सुबह ही ले ले या फिर दोपहर में जाने डुप्लीकेट टास्क का टाइम बिल्कुल फिक्स था विक्रांत की आखिरी उम्मीद इस डुप्लीकेट टास्क से ही थी उसे लगा था कि हो सकता है कि डुप्लीकेट टास्क की मदद से उसे नैना के बारे में कुछ जानने को मिल सकता है लेकिन अब तो यह टास्क भी मिस हो चुका था लेकिन विक्रांत इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं है वो अब अपने तरीके से और बिना अदृश्य शक्ति की मदद से नैना को ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसने गाड़ी में बैठे बैठे ही पहले अपने पुराने दोस्त एस एस चौहान को फोन किया और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हुए मदद करने के लिए कहा इसके बाद विक्रांत गाड़ी लेकर सीधे उस होटल के मैनेजर से मिलने के लिए पहुंच गया जहां पर नैना पूरे ऑफिस को पार्टी देने के लिए लेकर गई हुई थी विक्रांत ने उस होटल के मैनेजर से बात किया तो पता चला कि नैना ने वो बुकिंग अपने स्पेशल कार्ड के थ्रू करवाई थी और नैना ने होटल के बिल का भी पेमेंट उसी कार्ड के थ्रू किया था होटल के मैनेजर ने बताया कि उनका होटल अपने वी और रेगुलर कस्टमर के लिए खास कार्ड इशू करता है जिसकी मदद से इन कस्टमर्स को हमेशा बुकिंग करने का ऑप्शन दिया जाता है उस कार्ड की मदद से होटल में टेबल बुक करने पर आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती है उससे इंस्टेंट बुकिंग होती है और होटल ऐसे कस्टमर के लिए हमेशा टेबल रिजर्व करके रखता है नैना ने भी उसी स्पेशल कार्ड से बुकिंग करवाई थी ऐसे में मैनेजर के पास नैना के नाम के अलावा कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं थी ऐसे में यहां से भी विक्रांत को निराशा ही हाथ लगी यहाँ से भी विक्रांत को नैना के बारे में कोई क्लू नहीं मिला लेकिन फिर भी विक्रांत ने होटल के मैनेजर से नैना का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके पेमेंट की डिटेल वगैरह कलेक्ट कर लिया था हो सकता है कि इन छोटी छोटी डिटेल्स में से ही कुछ बड़ा क्लू निकल आए होटल से निकलने के बाद विक्रांत हर उस स्पा और स्टोर में गया जहां नैना अक्सर आती जाती रहती थी लेकिन ताजुब की बात यह थी कि कहीं से भी नैना के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था आइडिया लग रहा था कि किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ हर जगह से नैना से जुड़ी डिटेल भी गायब कर दिया था नैना फिजिकल तो गायब हुई थी लेकिन साथ में उसका एक एक रिकॉर्ड आइडेंटिटी सब कुछ गायब हो चुका था जैसे किसी ने जादू कर दिया हो एक इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो कहीं से कोई सबूत नहीं कोई सुराग नहीं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कोई आदमी इतनी चालाकी से कैसे काम कर सकता है कोई इंसान फिजिकली तो गायब हुआ ही है साथ ही वो पेपर से भी गायब हो चुका था विक्रांत काफी असमंजस में पड़ा हुआ था लेकिन अभी उसने हार नहीं मानी थी और ना ही वो कभी हार मारने वाला व्यक्ति है विक्रांत की डिक्शनरी में हार शब्द है ही नहीं वो किसी भी चीज के पीछे तक लगा रहता है जब तक कि उसे पा नहीं लेता है अभी तक भले ही विक्रांत को नैना के बारे में पता लगाते हुए सिर्फ निराशा ही मिली है लेकिन विक्रांत ने उम्मीद छोड़ी नहीं है उस उम्मीद छोड़ने का तो उसके भीतर कभी ख्याल ही नहीं आता जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो फिर उसने नैना की गाड़ी में से उसके टूटे हुए बाल को ढूंढ निकाला और फिर उसके डी टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया ताकि बाद में डीएनए के डेटा बेस से नैना के बारे में पता लगाया जा सके यहां तक कि विक्रांत ने अपने ब्लांड दोस्त सरताज को भी काम में लगा दिया था उसने सरताज से हर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और यहाँ तक के बस स्टेशन तक जाकर नैना के बारे में पता करने में लगा दिया था उसने सरताज और उसके गैंग से कहा था कि वो अपने आदमियों को हर जगह पर लगा दे और अभी सारे काम छोड़कर सबसे पहले नैना के बारे में पता लगाया इसके बाद खुद विक्रांत भी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के सर्विलांस रूम में गया वहां पर भी उसने हर जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया था विक्रांत ने अनुमान लगाया था कि शायद नैना जब उससे मिलकर वापस लौटी थी तब उसने पहले अपनी सारी आइडेंटिटी छुपाई और फिर एयरपोर्ट के रास्ते या ट्रेन से कहीं दूर चली गई होगी ऐसे में विक्रांत एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन और जाने वाले एक एक शख्स को सीसीटीवी फुटेज के जरिए चेक करता रहा ये सब करते करते काफी रात हो चुकी थी और विक्रांत अब तक काफी थक चुका था वो अपनी लैंड रोवर में ही बैठे बैठे सो गया था जब उसकी नींद खुली तो पता चला कि आधी रात बीत चुकी थी विक्रांत की नींद खुली तो उसे याद आया कि अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी और अब उसे अगले दिन का कोडवर्ड भी मिलने वाला था तो उसने तुरंत ही अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया उसे तुरंत ही अदृश्य शक्ति का मैसेज मिल चुका था उसका आज का कोडवर्ड था पानी और पहाड़ पानी कोडवट मिलने की वजह से विक्रांत को थोड़ी उम्मीद जगी थी तो लगा था कि शायद आज उसे नैना को ढूंढने में थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है क्योंकि तो आज उसे अदृश्य शक्ति ने पानी कोडवट दिया है और पानी का अर्थ लड़की से था ऐसे में इस बात की पूरी संभावना थी कि आज विक्रांत की मुलाकात किसी लड़की से हो सकती थी उसने अपने डुप्लीकेट टास्क को भी चेक किया तो पता चला कि यह टास्क अगले दिन रात को आठ बजे के करीब होने वाला है ऐसे में अभी उसमें काफी वक्त था विक्रांत अभी भी थकान का अनुभव कर रहा था तो वो फिर से आके मूंद कर गाड़ी में ही सोने का प्रयास करने लगा लेकिन अब वो चाहकर भी नहीं सो पा रहा था उसे बार बार नैना का ही ख्याल आया रहा था और इस वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था कुछ देर तक गाड़ी में नैना की वॉइस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया रब दिखता है यारा में क्या करो सज सर झुकता है यारा में क्या करो नैना की सजकती हुई आवाज सुनाई देने लगी विक्रांत ये गाना सुनकर काफी भावुक हो उठा उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो नैना को किसी कीमत पर भूल ही नहीं पा रहा था और शायद वो कभी नैना को भूल भी नहीं सकेगा उसकी एक एक बातें हंसी मजाक नाराजगी गुस्सा सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैर रहा था विक्रांत बहुत भावुक हो उठा था अब वो नैना को किसी भी हालत में ढूंढ ही निकालेगा सुबह के आठ हो रहे थे और इस वक्त मुंबई पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में डीसी पी के साथ डॉक्टर संजय कोहली बैठे बात कर रहे थे डिसूजा देखो देखो डॉक्टर संजय ने डिसूजा की तरफ देखते हुए कहा तुमने वो देखा जो मैंने तुम्हें बताया वो नहीं तुम्हारी आंखों में क्या मिट्टी पड़ी हुई है डीसीपी सी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा क्या क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर संजय ने गुस्से में कहा तुम अंधे हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरी आंखों में पता नहीं क्या चला गया है मेरी दहनी आंख ये विक्रांत विक्रांत कुछ ना कुछ जरूर अच्छा ठीक है डी सी ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया और फिर बोलने लगे मुझे पता है कि विक्रांत का मैटर बहुत क्रिटिकल है लेकिन ये ऐसा मैटर है जिसे डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब नहीं सॉल्व कर सकते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ तो मुझसे क्यों कह रहे हु? हो डॉक्टर संजय हताश होकर सोफे पर बैठ गए और फिर उन्होंने डिसूजा साहब की तरफ देखते हुए कहा अच्छा आप बताइए ये कोई मामूली बात है क्या नैना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सीनियर ऑफिसर थी और वो अचानक से कैसे गायब हो सकती थी मतलब एक बार के लिए फिजिकली उसका गायब होना तो ठीक था लेकिन पेपर से भी उसकी सारी आइडेंटिटी भी खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है मैंने तो हेडक्वार्टर के कुछ ऑफिसर से भी इस बारे में बात की है लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है किसी को कुछ पता नहीं है तो तुम तो ब्यूरो चीफ मिताली से क्यों नहीं बात करते डॉक्टर संजय की तरफ देखते हुए कहा मैंने सुना है कि वो इस मामले पर जिस तरह से रिएक्ट कर रही है ऐसा लगता है कि उन्हें इस बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा उसका तुमसे कोई मतलब नहीं है मैं जो बात करने आया हूँ वो करो तुम डॉक्टर संजय ने डीसीपी डिसूजा की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा मुझे इस वक्त सिर्फ विक्रांत की चिंता हो रही है नैना के गायब होने से वो काफी डिस्टर्ब हो चुका है और अगर उसकी मदद नहीं की गई तो फिर वो ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा और फिर जो तुमने उसको लेकर सपना देखा है वो अधूरा ही रह जाएगा समझे लेकिन मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डीसीपी डिसूजा ने जवाब दिया और फिर उन्होंने कप उठाकर चाय पीना शुरू कर दिया देखो नैना का गायब होना उसे निश्चित तौर पर हिलाकर रख देगा डॉक्टर संजय वाकई में काफी चिंतित नजर आ रहे थे वो बहुत अलग दिमाग का आदमी है उसके अंदर बहुत भूचाल चल रहा है और अगर जल से जल रहना नहीं मिली तो फिर उसके अंदर चल रहा भूचाल बाहर आकर विस्फोट करेगा। सब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो तुम पागल हो क्या तुम्हें सिटी ब्यूरो चीफ किसने बनाया डिश्वीश, डिश्वीश ने डॉक्टर संजय को डपटते अगर विक्रांत इतना कमजोर है कि वो दिल टूटने के दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर उसकी मरदान की किस काम की फिर वो कैसे पुलिस की नौकरी कर पाएगा वो कैसे मुंबई का टॉप डिटेक्टिव बनेगा देखो वो जिस दर्द से गुजर रहा है उसे गुजरने दो इससे वो मजबूत बनेगा